शिव पुराण विद्वेश्वर से था पूर्व काल में बुद्धवान ब्रह्मपुत्र सनत कुमार मुनि ने मंद्राचल पर नंदकेश्वर से इसी प्रकार का प्रश्न किया था सनत कुमार बोले भगवन शिव से भिन्न जो देवता है उन सब की पूजा के लिए सर्वत्र प्रायः वेर मूर्ति मात्र ही अधिक संख्या में देखा और सुना जाता है केवल भगवान शिव की ही पूजा में लिंग और वेश दोनों का उपयोग देखने में आता है अतः कल्याण में नंदकेश्वर इस विषय में जो तत्व की बात हो उसे मुझे इस प्रकार बताइए जिससे अच्छी तरह समझ में आ जाए नंदकेश्वर ने कहा निष्पाप ब्रह्मकुमार आपके इस प्रश्न का हम जैसे लोगों के द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता क्योंकि यह गोपनीय विषय है और लिंग साक्षात ब्रह्म का प्रतीक है तथापि आप शिव भक्त हैं इसलिए इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ बताया है उसे ही आपके समक्ष कहता हूं। भगवान शिव और निष्कल निराकार इसलिए उन्हीं की पूजा में निष्कल लिंग का उपयोग होता है संपूर्ण वेदों का यही मत है संत कुमार बोले महाभाग योग्र आपने भगवान शिव तथा दूसरे देवताओं के पूजन में लिंग और वेर के प्रचार का जो रहस्य विभाग पूर्वक बताया है वह यथार्थ है इसलिए लिंग और वेर की आदि उत्पत्ति का जो उत्तम वृत्तांत है उसी को मैं इस समय सुनाना चाहता हूँ लिंग के प्रागट्य का रहस्य सूचित करने वाला प्रसंग मुझे सुनाइए इसके उत्तर में नंदकेश्वर ने भगवान महादेव के निष्कल स्वरूप लिंग के आविर्भाव का प्रसंग सुनाना आरम्भ किया उन्होंने ब्रह्मा तथा विष्णु के विवाद देवताओं की व्याकुलता एवं चिंता देवताओं का दिव्य कैलाश शिखर पर गमन उनके द्वारा चंद्रशेखर महादेव का स्तमन देवताओं से प्रेरित हुए महादेव जी का ब्रह्मा और विष्णु के विवाद स्थल में आगमन तथा दोनों के बीच में निष्कल आदि अंतरहित भीषण अग्निस्तंभ के रूप में उनका आविर्भाव आदि प्रसंगों की कथा कही तदनंतर श्री ब्रह्मा और विष्णु दोनों के द्वारा उस ज्योतिर्मय स्तंभ की ऊंचाई और गहराई का था लेने की चेष्टा एवं केतकी पुस्तक पुष्प के शाप वरजान आदि के प्रसंग भी सुनाए